आज पाँच जनवरी 2017 गुरुवार का दिवस है और आप सबका हरे हर फ्रिक आश्रम में स्वागत है और साथ ही नववर्ष की आप सबको बधाई हम विज्ञान भरो शास्त्र का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं उसका उपसंहारात्मक जो हिस्सा है उसकी चर्चा हमारी जारी है तो उसी चर्चा को आगे जारी रखते हैं विज्ञान भैरव योग की 112 धारणाओं को 112 सौ बारह धारणाएं अपने आप में प्रत्येक धारणा अपने आप में पूर्ण है और यह परमेश्वर के स्वरूप को का बोध करवाने के लिए शिव की कृपा से व्याख्या है उन्होंने स्वयं इनकी व्याख्या की है कि किस धारणा से आप सर्वोच्च बोध को प्राप्त कर सकते और सर्वोच्च बोध प्राप्त करना मात्र जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यानी हम अपने स्रोत को जाने मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ और इसकी अनुसंधित करें यानी हम इसका पीछे पीछे और पीछे और अपने स्रोत तक जाने का प्रयास करें और जब हम अपनी चेतना का वास्तविक स्वरूप समझ जाते हैं तो ये चेतना का हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है इसका स्तर शिव चेतना तक उड़ जाता है और यही एक हमारा अंतिम लक्ष्य जीवन का इसको करने से जीवन के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं इसको करने से हमारे प्रारब्ध वो भी समाप्त हो जाते हैं और वर्तमान जीवन उसकी सर्वोच्च सार्थकता संपन्न हो जाती है ऐसी बातें जब शिवजी ने बताई तो माँ पार्वती को लोक कल्याण के लिए प्रश्न कर रही थी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है देव तो फिर ये इतने जो संस्थापित क्रियाएं हैं पूजा यात्रा हवन उपवास तीर्थ आर्घ्य दीपक आरती इन सब का क्या होगा आप तो कह रहे हो कि आत्मस्थ होना है और आत्मस्थ होने से अपने स्वयं की चेतना का भाव समझने से जीवन की पूर्ण सार्थकता है यानी सर्वोच्च लक्ष्य हासिल हो गया आपका जीवन में और कुछ पाने को बाकी नहीं है और कहीं जाने को बाकी नहीं है न कोई अनसुलझी समस्या है यानी जो इस बोध को समझता है उसके लिए कोई भी प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न अनुत्तरित नहीं इस तरह जब मां पार्वती सुनती है तो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ये बताइए कि संसार में जो लोग पूजा पाठ करते हैं मंदिर जाते हैं उपवास दिल करते हैं जो स्थापित क्रिया क्रियाकलाप है उनकी क्या स्थिति क्या वो निरर्थक है क्या उनकी कोई पारमार्थिक सार्थकता है सार्थकता दो तरह की होती है एक पारमार्थिक सार्थकता और एक तात्कालिक सार्थकता पारमार्थिक सार्थकता वो है जो हमारे अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता देती है या उसका साधन बन जाती है हमारे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति वो हमारी सहायता करती है तो वो पारमार्थिक सार्थकता है एक तात्कालिक सार्थकता है तात्कालिक सार्थकता दो तरह की हो सकती एक सांसारिक सार्थकता और एक आध्यात्मिक सार्थकता तो ये तात्कालिक सार्थकता के लिए हमारी बाहें विधियाँ महत्व रख सकती हैं तात्कालिक सार्थकता कैसे कि जब एक उठती हुई उम्र का व्यक्ति जो अभी किसी भी तरह से अपरिपक्व है जो कुछ भी नहीं जानता समझता वो संसार में मात्र इस संसार को ही सत्य और बाकी कुछ भी उसके लिए अज्ञात है उसको इस बोध के बीज डालने के लिए कि संसार में हम जो करते हैं चिड़िया या कुत्ते या बिल्ली की तरह कि रोज कमाना रोज खाना बच्चे पैदा करना घोसला बनाना वही काम हम भी करते हैं उससे अलग हटके भी इस मनुष्य जीवन की कुछ अन्य सार्थकता है इस बात को समझाने के लिए आरंभिक रूप से पूजा तीर्थ उपवास साधना जब मंदिर इत्या इन सब का कोई महत्व है ये तात्कालिक सार्थकता है बिल्कुल निरर्थक नहीं है लेकिन इनकी तात्कालिक सार्थकता है कि जिस समय आप अपरिपक्व है तो पूर्ण परिपक्व होने के पहले इन सब की एक ऐसी सार्थकता है जो आपको एक जगह पर लाकर खड़ा करती है जहां आप ये सोचने को विवेश हो जाते हैं कि मनुष्य जीवन उन अन्य खग से उन चतुष्पायों से अलग है जहाँ पर मात्र जीना खाना भोजन घोसला और प्रजनन इसके सिवा कोई सार्थक नहीं है आज आप चिड़िया की जिंदगी देखो एक छिपकली की देखो एक कुत्ते की बिल्ली की जीव जंतुओं की जिंदगी देखो उसमें मात्र यही एक भोग भोजन प्रजनन और अपनी रक्षा करना और अपने वालों की रक्षा करना घोसला बनाना यही काम हम भी करते हैं अधिकतर लेकिन इससे अलग हटके कोई सार्थकता है तो उस बात को हमारा धर्म का जो आरंभिक स्वरूप है वो बतलाता है कि इससे हटके हमारे को सार्थकता है लेकिन ये तात्कालिक सार्थकता की एक सीमा है इस सीमा को प्राप्त करने के बाद इस तात्कालिक साधन का त्याग करना जरूरी है और यही बात हम में से अधिकतर को समझ में नहीं आती जिस बात को शिवजी हाँ समझा रहे हैं ये साधन बाह्य साधन है जब उन्होंने कहा माता जी ने कि इनकी क्या स्थिति जब क्या पूजा क्या और पूजक और पूज्य का भेद क्या तो सत्य यह है कि पूजक और पूज्य दोनों एक ही हैं, जैसे एक पत्ती एक फूल एक ही पेड़ से निकले हैं दोनों का स्रोत एक ही दोनों की जड़ें एक ही हैं, दोनों एक ही जगह से पोषण पा रहे हैं दोनों का पारमार्थिक सत्य वही जड़ है जहां से वो दोनों निकले हैं दोनों भिन्नता जो दिखाई दे रही है दोनों में वो तात्कालिक भिन्नता है और वो कोई पारमार्थिक भिन्नता नहीं तो पारमार्थिक कृत्य पूजा पाठ कभी नहीं हो सकता पारमार्थिक कृत्य कोई भी कर्म कांड नहीं हो सकता क्योंकि ये तात्कालिक आपका उपयोग पूर्ण होने के बाद त्याग है इनको छोड़ना जरूरी है अगर आप इनको नहीं छोड़ते हो इनसे ही चिपक जाते हो इनको ही सब कुछ साधन मान लेते हो और इसको ही साध्य मान लेते हो तो उस परिस्थिति में हम किसी भी विकास को रोक देते हैं। हमारी जो आध्यात्मिक विकास है रोक देता अवरुद्ध हो जाता है हम कुंठित हो जाते हैं तो यही बात शिवजी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बाह्य साधन है और ये बाह्य साधन की अपने सीमित अर्थवत्ता है इनका महत्व बहुत सीमित है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो इस बात को इस उपसंहार में उन्होंने बताया और उपसंहार में उन्होंने पूजा और अर्चना इत्यादि के स्वरूप ध्यान का स्वरूप जप का स्वरूप उन्होंने सभी का अच्छी तरह से वर्णन किया उस उपसंहार के अंदर कि जब वास्तव में क्या है पूजा क्या है ध्यान क्या है क्योंकि ये तीन शब्द हमारे बड़े रोजाना सुनने वाले की पूजा करते हैं हम ध्यान करते हैं हम, हम जप करते हैं हम। ये हमारे जो बाहरी साधन है लेकिन वास्तविक पूजा क्या है वास्तविक ध्यान क्या है वास्तविक जप क्या है कई चक्कर हम ध्यान करते हैं तो किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं किसी बिंदु का ध्यान कर लेते हैं किसी दीपक का ध्यान कर लेते हैं किसी देवता के स्वरूप का ध्यान कर लेते हैं ये हमारे बाह्य ध्यान है वैसे हम पूजा करने में हमारे या तो मूर्ति होती है या कोई पवित्र नदी होती है या कोई पवित्र स्थान होता है जहां पर कि हम उसकी पूजा अर्चना करते तो यह हमारे बाह्य पूजा अर्चना है बाह्य ध्यान है जब में हम किसी मंत्र को जपते हैं किसी मंत्र का सतत वाचन करते हैं उसका पुरस्करण करते हैं यह भी बाह्य जब है यह जबकि भी तात्कालिक अर्थवत्ता है लेकिन इनकी कोई पारमार्थिक अर्थवत्ता नहीं यानी इनका कोई अंतिम महत्व नहीं है कि यह चीज आपको अंतिम आपके गंतव्य पहुंचा देगी ऐसा नहीं है तो हम उस संहार के हाथ से शुरू करते हैं कि मानसम चेतना शक्ति आत्मा चेतन चतुष्टि जो हमारी मनुष्य जो है इंडिविजुअल जिसको हम व्यक्ति बोलते हैं वो चार चीजों से बना हुआ है मन बुद्धि अहंकार और प्राण ये चार चीजें मिलकर एक व्यक्ति का निर्माण होता है ये ठीक वैसे है जैसे कि बादल बादल से बनी ओस उसी से बनी वाष्प उसी से बना बनी बर्फ ये लेकिन ये समस्त भिन्नता हमको दिखाई देती है ऐसा ही है कि सर्वोच्च चेतना या जिसको हम चित्ती बोलते हैं वो कंडिया हो गई है ना हो गई है उसने मन का रूप लिया बुद्धि का रूप लिया प्राण शक्ति का रूप लिया और उसमें अहंता पैदा कर ले तो ये सब मिलके एक मनुष्य बनता है तो यदा प्रिय अगर हम इनको क्षीण कर दें जो योग की एक क्रियाओं से क्षीण कर दे या हमारी बर्फ का अगर हम पिघाले हमको बर्फ दिखाई दे रही है लेकिन जल दिखाई नहीं दे रहा है तो अगर हम इसको क्षीण कर दें या इनका जो जमावट है मन-बुद्धि की और प्राण शक्ति की ये स्थूल है मन बुद्धि अहंकार और प्राण ये चारों स्थूल हैं इनको हम अगर विलीन कर दें इनको क्षीण कर दें तो यदा प्रिय परीक्षण वो कह रहे हैं देवी अगर ये क्षीण हो जाते तदा तद भैरव वपू तो आपको भैरव स्वभाव अपने आप प्रकट होता दिखाई देगा उसमें भैरव आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा जब हमारा मन बुद्धि अहंकार ये क्षीण हो जाते हैं इनकी अर्थवत्ता इनकी जो कठोरता है वो पिघल जाती है तो उस समय हमें भैरव भाव का स्वतः अनुभव होता है अब निस्तरंगे निस्तरंगोपदेशान शतमुक्तम समासत द्वादाभिकम देवी ज्ञानविज्ञन। कि हे देवी मैंने 112 धारणाओं का यहां पर वर्णन किया 112 है 112 धारणाएं, जो हमने अभी 112 धारणाएं करीब एक वर्ष में पढ़ी, इन 112 धारणाओं में से मैंने 112 धारणाओं का वर्णन किया है जो आपके हृदय में ज्ञान का दीपक जला सकता जो ज्ञानी बना सकते ज्ञानी का मतलब जिसको अपनी वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए वही ज्ञान बाकी सब सांसारिक ज्ञान है यही एक वास्तविक ज्ञान है जो भीतर से आता है बाकी दुनिया का ज्ञान सब बाहर से आता है आपको इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है व्यापारी बनना है मैनेजर बनना है खिलाड़ी बनना है तो इसके लिए जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बाहर से आता है आपको सांसारिक क्रियाओं के लिए जितने भी ज्ञान आते हैं सांसारिक उन्नयन के लिए इतना ज्ञान आते हैं वो सब बाहर से आते हैं लेकिन पारमार्थिक ज्ञान अंदर से आता है ये ज्ञान बाहर से नहीं लिया जा सकता अगर ये बाहर से लिया जाता होता तो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में इसका ज्ञान दे सकते थे लेकिन यह ज्ञान भीतर से आता है से आता है। तो यह ज्ञान किसी अग्रीमान अत्र चेतक चेतक में युक्त तो। इन में से किसी एक में युक्त तो होने पर भी एक में से किसी एक धारणा पर भी अगर साधक टिक जाए कि मेरे को इस चीज का ऐसे ही ध्यान करना सतत तो अत्र चेतकमय युक्तो जाए थे भैरवय स्वयं वो स्वयं भैरोभाव उसके अंदर प्रकट हो जाएगा उसको बाहर से किसी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी वो ज्ञान अंदर से उसके प्रकट हो जाएगा वाचा करोते कर्माणी ये शापानुग्रह कर। उसको अपनी वाणी से जो बोलता है प्रकृति वही करती ये उसकी वाणी अपने आप में इतनी प्रबल होती है कि उसकी वाणी का तिरस्कार संसार की प्रकृति नहीं कर सकती वो जो बोलता है वो होता है वो किसी को श्राप दे सकता है अनुग्रह भी कर सकता है किसी पर क्योंकि उसको असीम शक्ति प्राप्त होती है शिव की शक्ति ही असीम शक्ति उस शक्ति से बड़ी शक्ति कोई नहीं उस शक्ति का विरोध करने की शक्ति भी नहीं है जिसे मैं अपना ही विरोध नहीं कर सकता मैं अगर मैं खुद को इस तरीके से धक्का दूं तो भी मैं धक्का नहीं कर सकता मैं वहीं रहूंगा क्योंकि मुझसे ही मेरी शक्ति मेरा विरोध नहीं कर सकती इससे संसार के समस्त शक्तियां उसी शक्ति से निकली हैं। तो कोई भी शक्ति उस शक्ति का विरोध नहीं कर सकती इसलिए उसको हम स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं दृग्दर्शन में सामान्य भाषा में उनको दुर्गा पार्वती आद्या काली सब बोलते हैं। तो ये जो हमारी शक्ति है शिव की वो सर्वोच्च शक्ति है उस शक्ति से समस्त शक्ति है अगर यहां पर पंखा भी चल रहा है तो उसी शक्ति से मैं बोल भी रहा हूं तो वही शक्ति है अगर आप सुन भी रहे हैं तो उसी शक्ति से सुन रहे हैं यानी उस शक्ति से ही संसार के समस्त कार्य होते और वही शक्ति आदिशक्ति कहलाते तो उस शक्ति का वो स्वामी हो जाता है जो अपने आत्मा को अपना स्वरूप के रूप में जानता है वो उस शक्ति का स्वामी हो जाता है और जब वो शक्ति का स्वामी हो जाता है तो समस्त प्रकृति उसकी अनुचरी हो जाती है उसके लिए कार्य करने लगती है यानी उसकी बात को झूठा से तो कोई करी नहीं सकती प्रकृति अजरामता में थी स्वर्णिमा दी गुणान्वित वो अजर और अमर हो जाता है अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो जो बीमार ना हो जिसकी मृत्यु न हो क्योंकि अपनी स्वयं की चेतना से जो अपना परिचय पड़ता अभी हमारा परिचय हम क्या कह कहते हैं इससे शरीर से लेते हैं कि ये मैं हूं अपने बुद्धि से लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूं मैं इंजीनियर हूं मैं वकील हूं या हम अपने धन से लेते हैं कि मैं धनी हूं मैं गरीब हूं या आपने गांव से लेते हैं कि मैं तो हिंदू हूं मैं तो इस देश का रहने वाला हूं या इस गांव का रहने वाला हूं या आपने सामुदायिक जाति से लेते हैं कि मैं फलानी जाता हूँ ब्राह्मण हो इत्यादि तो ये हमारे वास्तविक परिचय नहीं है तो यह परिचय परिवर्तनशील है वो परिचय जो समय या अंतरिक्ष की सीमाओं से परे हो जो किसी भी समय न बदले जैसे मैं कहूँ मैं जवान हूं तो थोड़े समय बाद में बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये परिचय मेरा गलत परिचय है वास्तविक परिचय वो है जो कभी ना बदले उस परिचय को प्राप्त करते ही मैं अजर और अमर हो जाता हूं क्योंकि मेरी चेतना न कभी ऐसा समय था जब वो नहीं थी न कभी ऐसा समय आएगा जब वो न रहेगी ये चेतना मात्र शिव चेतना में विलीन होती है और संसार बनाने के लिए वो उद्यत होती है तब वो फिर शिव चेतना से अलग हो जाती है जैसा एक बादल समुद्र से अलग हो जाता है बरसात करता है लेकिन बरसात की हर बूंद का जन्म अधिकार है कि वापस जाके समुद्र में मिले चाहे वो यात्रा छोटी हो चाहे बड़ी हो बहुत बड़ी हो सकती है यात्रा कई वर्षों बाद वो जाके वापस समुद्र में मिले या ये बहुत अच्छी हो सकती है कि बरसात वहीं वापस समुद्र में हो जाए तो तुरंत वो बूंद वहीं मिल जाती है लेकिन ये यात्रा क्षणभर की हो चाहे हजारों बरस की लेकिन अंतिम गंतव्य में कोई शंका नहीं है कि हर बूंद का जन्म अधिकार है कि वो वापस महारणव में उस समुद्र में जाके मिले ऐसे ही जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हो तो ये हमारी यात्रा की अंतिम स्थिति है जिसको हम आगे चल के बोलेंगे मेलापक या ना हमारा मिलन हमारी जीवात्मा का परमेश्वर से मिलन तो वो जब मिलन होता है उसी को हम मेलापक बोलते हैं मेलापक का एक मतलब होता है विवाह या मिलन और यहाँ पर आध्यात्मिक मतलब है कि जब जीव चेतना परमेश्वर शिव चेतना से मिलती है या दूसरी भाषा में जैसे लोग बोलते हैं कि जो गोपियां कृष्ण से मिलते हैं हम सब गोपियां हैं वो एक अकेला कृष्ण जिससे समस्त गोपियां उसी में जाकर मिलते हैं तो जिस तरीके से हमारा मिलन होता है तो उसमें उसको सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है योग योगिन प्रियो देवी वो योगिनियों का प्रिय हो जाता है योगिनियों से मतलब होता है वो समस्त शक्तियाँ जो इस संसार का नियमन करती हैं इस संसार को कंट्रोल करते हैं समस्त सं, संसार की जो समस्त शक्तियां हैं उन शक्तियों का वो प्रियतम हो जाता है यानी वो समस्त शक्तियां उसका अनुपालन करती है योगिनी नाम प्रियो देवी सर्व मेला पकाधिप यानी वो समस्त मेला पक यानी जो मिलन है वो उसका स्वामी हो जाता है उसकी अपनी चेतना को सर्वोच्च चेतना में मिलन होते देता है जीवन लपी विमुक्त असुख वो जीते जीव ही मुक्त है अभी जीवन है अपी यानी फिर भी जीवन अपी विमुक्त असो कुरवन अपनी ना दिपते वो जीते जी मुक्त है मुक्ति इस हमारी वास्तविक चेतना में हमारी जब स्थिति होती है उस स्थिति को आध्यात्मिक बोलता है स्वस्थ तो जो स्वस्थ है अपने आप में अपने केंद्र में स्थित है जब हम अपनी आत्मा से अपना परिचय जानते हैं इस शरीर को देखते हैं मन बुद्धि अहंकार को देखते हैं इनमें हमारी कोई अहंता नहीं होती तो वो ही स्वस्थ है अपने केंद्र में स्थित है वही जीवन मुक्त है यानी जीते जी उसकी मुक्ति हो गई है अब कुरवन अपनी न लिप संसार के काम तो करेगा क्योंकि अभी शरीर छोटा नहीं है वो काम तो करेगा संसार के खाना भी खाएगा खाने के लिए कमाएगा भी सही और उससे अच्छे बुरे कुछ भी काम हो सकते हैं क्योंकि शरीर है और प्रारब्ध कुछ काम उससे करवाए जाते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम ना चाह कर भी मजबूरन करते कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे ये गलती हो गई गलती से हमने गलत काम कर दिया लेकिन हम दूसरा अन्यथा मार्ग हमारे लिए था ही नहीं मजबूरी थी कि ऐसा ही करना पड़ा तो वो परिस्थिति जिसको अकृत अभ्यागम बोलते कि जो हमारे पर आन पड़ती है और हमको वो मजबूरन उस क्या अनुसरण करना पड़ता है उस रास्ते का तो वो परिस्थिति आ सकती है अच्छे बुरे काम हो सकते हैं और जीवन यापन के लिए हमको कई विधियां अपनाना पड़ती हैं लेकिन कुरूर नी न, न लिप्य थे वो सब करने के बाद भी उसमें कर्म फल जागृत नहीं होता वो कर्मों से मुक्त हो जाता है क्योंकि तो जैसे ही वो आत्मस्त होता है जीवन मुक्त हो जाता है और जब जीवन मुक्त हो जाता है तो समस्त कर्मों की जवाबदारी उसकी समाप्त हो जाती है वो कुछ भी करता है तो इन सब कर्मों का आगामी कर्म प्रारब्ध कर्म से यह जीवन मिला इस जीवन की दिशाएं प्रारब्ध से तय होती है और जो हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो कर्म करते हैं वो आगामी कर्म कहलाते हैं क्योंकि वो कर्म हमको लिप्त नहीं करते है। और प्रारब्ध कर्म के अलावा एक और संचित कर्म होते हैं जो हमारे कई जन्मों के कर्म है जिनके फल अभी तक हमने निभुक्त है क्योंकि एक ही जीवन में हम अलग अलग तरह के कार्य करते हैं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमको राजा बनना है तो एक एक कार्य ऐसा है जिसमें भिखारी बनना है एक कार्य ऐसा है जिसमें हमको कुत्ता बनना है तो एक ही जीवन में ये तीनों बातें संभव नहीं है इसलिए हमको एक ही जीवन में किए गए कर्मों के लिए कहीं जन्म लेना पड़ता है तो उन कर्मों को जिनके हमने अभी तक फल नहीं भूगते उनको संचित कर्म बोलते हैं तो उन संचित कर्मों को वर्तमान जन्म के कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है तो वह है ज्ञान वो ज्ञान से जब वो समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं हम अपने चेतना से अपना परिचय प्राप्त करते हैं इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्म उसके बाद में आगामी कर्म कहलाते हैं और वो कर्म फल से पूरी तरह से हो जाता है इसलिए बोलते हैं कि कुरिपित है ये, ये बात है किन्ने बोली <coughs> शिव ने बताई कि इस तरीके से पूर्ण तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा तब देवी पूछती है कि देवी वाचा वाचक इधम यदि वपुर देव यदि आपकी यही प्रकृति ये यह आपका संसार आपका है आप जैसी चलाओगे वैसे चलेगा वो तो, लेकिन अगर आपकी यही प्रकृति है पुर देव परामर्श महेश्वरा या अगर आपकी अंतिम प्रकृति ऐसी है तो एव मुक्त व्यवस्थायाम जप जपान कहा तो फिर यह जपेगा कौन और जब क्या होगा और किसको जपेंगे को महानाथ पूज्यते कश्यक्रप्यति ध्यान किसका करेंगे और फिर पूजा किसकी करेंगे अभी तक संसार में हम तो अभी तक यही जानते आए हैं कि भई पूजा करो पाठ करो ध्यान करो जप करो तो तुमको परमेश्वर मिलेगा तो फिर इन सब का क्या होगा ये कौन पूछता है देवी पार्वती पूछती है या दुर्गा या उनकी शिव की अर्धांगी ने पूछती है आहुति हम आहुति देते यज्ञ में तो हुयते वा हु कस्य वाह हो कस्य हम यज्ञ किसका करेंगे आहुति किसको देंगे और हम किस चीज की होते देंगे और कौन आहूति देगा ये सारे प्रश्न माँ ने एक साथ कर दिए यज्ञ जप तप होम पूजा ध्यान इन सब के बारे में माँ पार्वती ने प्रश्न किए क्या आप जो बोल रहे हो इसमें तो हमको ऐसा लगता है कि बाहर की जितनी चीजें आपने हम गिना रहे हैं आपको इनमें से कोई काम की नहीं दिख रही है अगर है तो बताइए इनका क्या महत्व तब तो भैरव बोलते हैं ऐसा तरफ प्रक्रिया बाहिया कहते हैं कि हे देवी ये तो बाहरी प्रक्रिया है, ये हे ये है जो सांसारिक या तात्कालिक कार्य के लिए हैं। है अगर एक बच्चे को आप बताना चाहते हो कि भगवान है तो मंदिर बताना पड़ेगा कि भगवान है उसको ये नहीं कह सकते कि हमारी आत्मा भगवान है क्योंकि वह अभी नहीं समझ पाएगा इस बात को है ना उनमें से कई में से हम बड़े बड़े होकर भी बच्चे ही बने रहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि जब पूजा पाठ ध्यान तीर्थ ये जो कब किए जाते हैं हमारे पुराणों के अनुसार जो हमारा 25 से 50 साल की उम्र है इसमें हम जो कुछ भी साधन करना है जितनी यात्राएं करना है जितनी नदियों में स्नान करना है जितनी तरह के जब पूजन करना है वो हमको पचास की उम्र तक पूर्ण कर लेना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसी उम्र है जहां पर कि हमारा गृहस्थ आश्रम चलता है इसके बाद ये हमारी यात्रा अब अगले पड़ाव पर चलती है जिसको वानप्रस्थ बोलता इसमें अब हमारा मंदिर छूट गया मस्जिद छूट गई गुरुद्वारा छूट गया चर्च छूट गया हम जहां जाते थे वह हमारे अब काम का नहीं है अब हमको न तो कोई जब करना है ना पूजा करना है न कोई तीर्थ में जाना है ये हमारे शास्त्र भी कह गए सब हम अटक जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे जब तक हमारी पूजा नहीं छूटेगी हम तो ये उपवास करते आए हैं हम ये उपवास नहीं छोड़ेंगे ये हमारे जड़ता कभी भी आगे नहीं ले जाती अगर कोई जड़ जाए अड़ जाए कि मैं रेल में से नहीं उतरूँगा तो गंतव्य पे जाने के बाद भी वापस आ जाएगा क्योंकि वो आपकी यात्रा महत्वहीन हो जाएगी तो वो ये कहते हैं कि प्रक्रिया बाह्य स्थलेश मंगे क्षण है कि हे मंगी ये तो बाह्य प्रक्रियाएं हैं और भूय परे भावे भावना भावते ही या जप सोअत्र स्वयं नादो मंत्रात्मा जप ईदृश बार बार भूय भूय पुनः पुनः बार बार परे भावे जो परम सत्य है उसकी भावना भावित ही कि मेरी अपनी चेतना मेरी अपनी आत्मा मे अपना वास्तविक रूप वही परम सत्य है ऐसा बार बार ध्यान करता है योगी कब ध्यान करता है ये जब उसको लगता है कि अब मेरे को वानप्रस्थ शुरू हो गया मेरा मैंने जीवन में जो पूजा पाठ जब वस्त्र जितने करने थे सब कर लिए अब इनसे मुझे आगे बढ़ना है मेरी यहाँ पर इस की जैसे आपको ज्ञान प्राप्त करने के कॉलेज है तो आखिर उसका उपयोग करने के लिए तो कॉलेज के बाहर आना ही पड़ेगा अगर आप कॉलेज तो में पूजा पाठ जब तब तीर्थ इत्यादि बाहरी रूप से हम आरम्भ में करते हैं लेकिन वो कब तक एक सीमा के बाद वो समाप्त हो जाते हैं तो बार बार परे भावे भावना भावते ही मेरी वास्तविक परिस्थिति मेरी अपनी चेतना जो मेरे भीतर के भीतर के भीतर है जो इस शरीर को चलाती है जिसको मैं बोलता हूं अभिनव गुप्ता जी क्या बोलते हैं कि मैं क्या है सापेक्षिक अहंता है सापेक्षिक अहंता के मतलब अगर तुम सब नहीं हो तो फिर मैं कैसा तुम्हारे सापेक्ष मैं हो दस लोग बैठे हैं भाई ये काम किसने किया तो एक बोला मैं मैंने किया क्योंकि इन दस के सापेक्ष मैं अलग हूं मैंने किया तो ये मेरी वास्तविक अहंता नहीं है ये मेरी सापेक्षिक अहंता है यानी मैं तब बोलता हूं जब मैं शरीर को मैं मानता हूं मेरी बुद्धि को मेरे अहंकार को मेरे प्राण शक्ति को जब मैं मानता हूं तो यही मैं हूं जो इस काम को करने वाला हूं लेकिन मेरी पारमार्थिक अहंता जो अंतिम या निरपेक्ष अहंता जो किसी भी बाहरी चीज पर आधारित वो मेरे समस्त ज्ञान का विश्राम स्थल है मैं जो कुछ जानता हूं वो जानकारी कहां जाती है मेरे आत्मा लेती उसको है उसको स्वीकारता जो कुछ संसार में मैं देखता हूं वो मेरी आत्मा से निकलता है वो मेरी अंतरात्मा, मेरी चेतना वही मेरा अंतिम सत्य है और वही मेरा अंतिम सत्य है। परमेश्वर और संसार का भी अंतिम सत्य है पूरे ब्रह्मांड का अंतिम सत्य मेरी अपनी आत्मा है ये जब भाव बार बार करता है कि जो पर का यानी का जो भाव है अंत का भाव है वो मेरी आत्मा है यानी इससे परे कुछ भी नहीं वो अंतिम सत्य है जब वो बार बार भाव करता है तो जप तो स्वयं ना दो अब वो जब क्या है किसी मंत्र का जप शिव कहते हैं कि मंत्र का जब जप नहीं है किसी फार्मूला मंत्र या कोई शब्द इसका जब जब नहीं है जब तो वो है जो हमारे प्राण के भीतर प्राण को प्राण देने वाली चेतना प्राण भी प्राणित है चेतना से अगर चेतना ना हो तो प्राण भी निष्प्राण हो जाते हैं तो वो चेतना जो प्राण को प्राणित कर रही है प्राण को भी संचालित कर रही है प्राण की भी अपनी आत्मा है वो तो वो हमारी जब चेतना स्वयं इस संसार को जब बनाती है तो एक मंत्र जपती है वो चाहे मेरी आत्मा हो चाहे कुत्ते की बिल्ली की छिपकली की सबकी आत्मा सतत एक मंत्र बोलती है जिसको हम सोहम बोलते हैं और वो उसका जब हमारे सांस से भी होता है जब हम सांस भी लेते हैं तो सोहम सोहम का जप होता है और वो जब सतत अंदर चलता है आप बोलो कब से चलता है तो जब से ये संसार बना उसके समस्त संसार मिट जाएगा तो भी चलेगा क्योंकि ये जब कभी भी अंत नहीं होता यह सतत चलता है यही शिव की क्रियाशक्ति यही संसार को बनाती है यही संसार को अपने में समेट लेती है और जब संसार बनता भी है तो उस संसार को सतत प्राण फूकती है और यही जब हमारी अंतरात्मा सतत जपती है सोहम का तो योगी क्या करता है जप सोअत्र स्वयं नादो जो स्वयं नाद कर रही है जब उ, अब वो अपने दिमाग से अपने जबान से नाद नहीं करता अब अपनी आत्मा से जब करता है वो जब अपने आप चल रहा है उसको उस जब को करने के लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना है वो उसी पर ध्यान करता है, है वो इसी पर ध्यान करता है अपनी अंतर चेतना पथ जहां पर कि एक स्वयं मंत्र जब चल रहा है और ये अंतर नाद है अरहद नाद, या जिसको बोलते हैं कि बिना टकराहट की गूंज क्योंकि संसार में जितनी भी गूंज है दो चीजों को टकराने से होती है कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बचती ताली बजाने को दो हाथ चाहिए ऐसे ही अगर मैं आवाज भी निकलेगी तो मेरी जबान होठ से दांत से या तालू से टकराएगी उसके बाद ही कुछ आवाज निकलेगी ऐसे ही किसी भी यंत्र में देख लो अगर कोई आवाज निकलती है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ टकराहट है जब तक टकराहट नहीं है तब तक आवाज नहीं निकलती संसार की समस्त आवाज टकराहट से निकलती एकमात्र आत्मा की आवाज जो बिना टकराहट के निकलती है इसलिए उसको अनहतनाद बोलते हैं अनहत जो बिना टकराहट के निकले तो वो कहते हैं कि जब हम उस अनहत नाद पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हैं अपने भीतर उतरकर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वही वास्तविक जब है ये जो आपको दिया गया मंत्र हो उसका जब वो वास्तविक जब नहीं है वास्तविक जब वो है जब हम अपनी जब तीन अंतरात्मा को अपना स्वरूप जानते हैं तो जब अंतरात्मा जप कर रहे हो तुम जानते हो यही तो मैं हूँ मेरा वास्तविक यही है तो तब तुम ही जप रहे हो सोहम नाथ और जब वो सोहम जपते हो तो तुम अजर अमर हो जाते हो क्योंकि तुम्हारी मृत्यु नहीं है जरा नहीं है अब बुढ़ापा नहीं आने वाला तुमको फिर से बुढ़ापा नहीं आएगा फिर से माँ के गर्भ में नहीं आना है फिर से इस वृद्धावस्था और बीमारी को नहीं झेलना है अगर हमको बीमारी वृद्धावस्था इस संसार के दुखों से परहेज है तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा अन्य मंगल विधान है कि जो है अंत में तो वही जाएगा एक बूंद है सीधी समुद्र में गिर सकती है एक बूंदे हजार साल तक इधर तो उधर घूमने भटकने के बाद भी समुद्र में गिरेगी इसी को मंगल विधान बोलते हैं कि अंतिम रूप से हर एक आत्मा जहां से निकली वहां जरूर जाएगी आप चाहे आध्यात्म से दूर भागो चाहे संसार के खराब से खराब काम करो चाहे कितने भी कर्म फलों को जन्म दो फिर भी तुमको अंत में तो परमेश्वर से मिलन होगा तुम्हारा लेकिन वो मिलन कब होगा जब आपकी दिशा बदलेगी जब आपकी दिशा बदलेगी तभी मिलन होगा अन्यथा हम उस विपरीत दिशा में चले जाएंगे चले जाएंगे इसलिए प्रतीक स्वरूप हमारे योगी बोल गए कि चौरासी लाख योनियों में भटकोगे तब मानव जन्म मिलेगा और इसी जन्म में इस बात की संभावना है कि हम दिशा बदल दें और हमारे दिशा को उस समुद्र की तरफ कर दें या सीधे सीधे एक नदी में डाल दे जो जाके समुद्र में मिल गई है इसलिए धारा में समाहित होने का नाम ही आध्यात्म है तो भूयो भूय भावे भावना भावे ही या जपन सो भाव्य जपण सोअ्रोयम ना दो मंत्रात्मा तो ये जब हमारा वास्तविक जब का इन्होंने शिवजी ने हमको बताया कि वास्तविक जब क्या है आगे बोलते हैं ध्यानम ही निश्चला बुद्धि आप ध्यान के बारे में बताते हैं कि ध्यान किसको बोलोगे हम ध्यान कई बार क्या करते हैं कि किसी मूर्ति को ले लिया किसी बिंदु को ले लिया किसी दीपक को ले लिया या किसी परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया उसके बारे में बड़े अच्छे हैं ये दोष लोग कि ध्यानम ही निश्चला बुद्धि निराकारा निराश्रया जब हमारी बुद्धि दृढ़ और निश्चल हो जाती और निराकारा निराश्रया वो बिना आश्रय के होती अब यहां पर क्या चीज डिस्क्राइब करी करिए निराकार।, निराकार और निराकार क्या है हमारी चेतना और वो चीज का डिस्क्रिप्शन है एपसॉलिट आई का निरपेक्ष अहंता का जो मैं हूं बिना किसी और की कि सहायता के मैं हूं जो मेरा अंतिम विश्रांत स्थल है मेरे पूरे ज्ञान का अंतिम विश्रांति स्थल है वही मेरा वास्तविक में है ये तब भी है जब संसार न होगा पूरा तो भी वो है और संसार है तब भी वो है जब वो संसार ना होगा तब भी है और संसार ना होगा तब भी है दोनों परिस्थितियों में उस अहंता में कोई बदलाव नहीं आएगा तो ध्यानम ही निश्चला बुद्धि निराकारा निराश्रया न ध्यानम शरीराक्षी मुख हस्तादिकल्पना लेकिन तुम जिसको ध्यान कहते हो वो ध्यान नहीं है वो कौन सा ध्यान न तो ध्यान शरीर, शरीर अक्षी शरीर अक्षय हम किसी के शरीर का ध्यान करें किसी के आंखों का ध्यान करें मुख हस्तादि कल्पना या हम किसी के चेहरे का ध्यान करें किसी का हस्त का पाद का ध्यान करें यह वास्तविक ध्यान नहीं है यह हमारा बाह्य ध्यान है लेकिन हमारा वास्तविक ध्यान ये नहीं है वह हमारी निश्चल बुद्धि अगर है जो, जो बुद्धि शांत है निश्चल है स्थिर है तो उसमें हमको आत्मा या हमारा वास्तविक स्वरूप प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है लेकिन जब हमारा मन चंचल है संसार में लगा हुआ है संसार के प्रति आकर्षित मोहित या घृणा ईर्षा प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ तो उस मन में कभी भी आपको परमेश्वर के दर्शन नहीं हो पाते तो वो जब निश्चल बुद्धि होती है तो हमारी अपनी बुद्धि को निश्चल करना ही ध्यान है शिव ने हर चीज का सर्वोच्च स्वरूप बताया कि सबसे बड़ा स्वरूप ध्यान का क्या है जब का सर्वोच्च स्वरूप क्या है तो वो कहते हैं कि किसी भी रूप का या किसी वस्तु का ध्यान करें किसी बिंदु का ध्यान करें वो वास्तविक ध्यान नहीं है सिर्फ निश्चल बुद्धि और निश्चित बुद्धि से ही निराकार और निराश्रय अहंता का बोध हो सकता है कि वास्तव में मैं कौन हूं इस बात का बोध सिर्फ निश्चल बुद्धि से हो जाता ये सोचने से भी कौन मैं कौन हूं मैं कहूं ऐसे सोचने से भी नहीं होने वाला वो तो जब बुद्धि निश्चल हो जाएगी तो अपने आप को बोध हो जाएगा कि मैं कहूँ तो मेरे अंत का बोध मुझे बिना किसी प्रयास के हो जाएगा जब मैंने बुद्धि को मैं निश्चल कर देता हूं तो इन चीजों के लिए आरंभिक रूप से ये बाहरी साधन हो कि पहले ध्यान लगाने के लिए आपने कोई मूर्ति रख ली ये लेकिन ये चीज का एक अंत आ जाता है उस अंत के बाद में हमको गुरु ने ये बात समझी थी कि कि कितना भी बड़ा योगी हो कितना भी बड़ा संत हो कितना भी आप सिद्ध हो उसको अंतिम रूप से इन साधनों को छोड़ना ही पड़ता है अगर वो इन साधनों से चिपका रहता है तो कभी भी परमार्थ को प्राप्त नहीं हो सकता उसको जो अंतिम गंतव्य है उसके लिए प्राप्त उसको छोड़ना ही पड़ेगा अगर सिद्धि भी है तो सिद्धियों को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक वो इसमें मोहग्रस्त रहेगा तब तक वो इसके बाहर नहीं तो आ पाते तो आगे देखते हैं पूजा नाम न पुष्पाध्य तो पूजा किसको बोलते हैं न पुष्पाध्य अर्घ्य जो हम चढ़ाते हैं पुष्प चढ़ाते हैं यह पूजा नहीं है शिव जी बोलते हैं कि पूजा नाम न ना पुष्पाध्यर्या पूजा के फूल चढ़ाना या अर्घ्य चढ़ाना पूजा नहीं है मतिक्रियते दड़ा अपने बुद्धि को दृढ़ता से स्थिर करना निर्विकल्पे महाव्योम सा पूजा या दया दया अब वो सूजी बताते हैं कि वास्तविक पूजा क्या है आप अपनी बुद्धि को दृढ़ करें अपनी बुद्धि को दृढ़ करें और निर्विकल्प अपने समस्त विकल्प है विकल्प का मतलब मन की चंचलता मन कभी भी शांत नहीं बैठता वो विकल्प देता रहता ऐसा कर लो तुम कहो तो नहीं करूं वो हमेशा मन को मन जो है बुद्धि को हमेशा सजेशन देता रहता है प्रस्ताव रखता जाता है चले वहां कि नहीं चले फिर बुद्धि निर्णय लेती है कि हाँ ऐसा हमको करना है तो मन सदा लगातार लगातार लगातार आपको कुछ ना कुछ करने या न करने के प्रति प्रेरित करते चले जाती लेकिन मृति जब आपने अपने बुद्धि से इस क्रिया पर लगाम लगा लेते हैं और हम उसको शांत कर लेते हैं तो निर्विकल्पे महाव्योमी सा पूजा यादराया जब हम अपने समस्त विचार समस्त चिंताएं समस्त मोह समस्त घृणा इन सबको उस महाव्योमी में डाल देते पुष्प के बजाय हम यहां क्या डाल रहे हैं हमारे अंदर की जो कुटिलता है जो स्वार्थ है जो हमारी भिन्नता के ज्ञान की जनक है जैसे ये मेरा अपना है ये पराया है तो अपनापन परायापन उसमें परमेश्वर को डाल दिया कि अब मेरा आस कोई अपना न कोई पराया हृदय में किसी के प्रति घड़ा है किसी के प्रति मोह है तो घड़ा मोह भी उसी में डाल दिया कि अभी यह तो ये कलता है कि अर्घ्य मत चढ़ाओ फूल मत चढ़ाओ बुद्धि दृढ़ करो और इस महाव्योमने में इस महा शून्य में ना, शिव में आप अपनी भैरव चेतना में इन सब भिन्नता के जनकों को डाल दो न मेरी किसी से अपना तो है न मेरी किसी से घृणा है न मेरा कोई अपना है न कोई पराया है जब संसार में जितने हमारे भिन्नता जनक विचार है वो को उसमें बुद्धि दृढ़ करके उसमें यही अर्पण करने की चीज है सा पूजा वही वास्तविक पूजा है जो हम बाहरी पूजा करते हैं वो पूजा महत्वहीन है और जब हम ये पूजा करते हैं तो उन्होंने ध्यान जप पूजा इसे बताया कि बाहरी कोई स्वरूप का आपको ध्यान नहीं करना है बाहरी साधन का कोई उपयोग नहीं करना है और जप का जो आरंभिक स्वरूप है उसको छोड़ के हमको जो अपने आप जप हो रहा है इसको प्रत्येक रूप में कैसे समझाते गुरु लोग कि पहले तुम जब करो फिर जब अपने आप चलेगा जब तुमको नहीं करना पड़ेगा जब अपने आप चलेगा ये जो अपने आप चलने वाला जब है वही हमारे अनहट नाद है हमारे भीतर से अपने आप तो उसी नाद को जब हम देखते हैं हम नहीं जब करते फिर या उसको दूसरी भाषा में सामान्य बड़ी अच्छी बात समझाते हैं पहले तुम ईश्वर का जब करो फिर बाद में ईश्वर तुम्हारा जब करेगा वो ईश्वर ही है जो हमारे अंतर चेतना है वो ईश्वर से विलव और कुछ भी नहीं है हमारा शरीर भी ईश्वर है और संसार भी ईश्वर है और जब हमको यह अद्वैत का बोध हो जाता है कि संसार में जो कुछ भी है ईश्वर के सिवा कुछ ही नहीं क्योंकि पूरे ब्रह्मांड उसने अपने से ही तो बनाया है उसने किसी को ठेके पर दे के तो नहीं बनाया है पूरा ब्रह्मांड उसने अपने आप से ही बनाया है तो परमेश्वर ही तो है जो सब तरफ दिखाई दे रहा है और कुछ तो ये नहीं तो ये बात जब हृदय में दृढ़ता से आ जाती है फिर अपना पर सब शांत हो जाता है मोह घृणा सब शांत हो जाए प्रतिस्पर्धा किससे करूं जो है वो भी तो मैं ही हूँ कभी हाँ कैसे देवी ने तो हाँ, तो हाँ, तो तो तो है? अनुष्ठान है वो वास्तव में पूजा से कुछ अलग है अनुष्ठान मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट है जो हम कुछ करना जैसे हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही और हम एक अनुष्ठान करें तो वो अनुष्ठान है और कभी कभी हम पूजा को भी अनुष्ठान ही बना लेते हैं पूजा वास्तव में पूजा का तात्कालिक परमार्थिक अर्थ होता है परमेश्वर से प्रेम और प्रेम में तो कोई सौदा होता ही नहीं है परमेश्वर से प्रेम पूजा में अगर हम ये कहते हैं कि भगवान ऐसा कर दे वैसा कर दे तो अनुष्ठान हो जाता है उसका कोई मायना ही नहीं है लेकिन आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका गहरा अर्थ में बताता हूँ आपको हमको भी गुरुदेव ये कहते थे कि पूजा आपको किसी भी स्थिति में करते रहना जो अब आपकी आंतरिक पूजा चालू है बाहरी पूजा को आप लोग कल्याण के लिए करते रहो क्यों कि आप अगर किसी उच्चतर स्तर पर जा रहे हो और आप जो करते हो तो अज्ञानी लोग आपका अनुसरण करते अगर आप मंदिर जाना बंद कर दोगे तो एक 25 साल का लड़का जो आपको देख के मंदिर जाता था वो कहता ये बाबू जाना बंद कर देखे वो भी जाना बंद कर देगा आपको अश्रद्धा है मंदिर में लेकिन आपके हृदय में अब इससे आगे की बात है आपको मंदिर नहीं जाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि जाओ या जाओ या मत ही मत जाओ है ना ऐसा भी नहीं कि ना जाना चाहिए आपको जाना जाओ लेकिन आज, आज आपके भावना बदल गई आपके लिए मंदिर आपके भीतर आए, आपके सारे तीर्थ आपके अंतरात्मा में आपको बाहर उस मंदिर को ढूंढने की जरूरत नहीं है परमेश्वर में इसलिए लोक कल्याण के लिए ये या उस में हाँ ये लोक संग्रह के लिए उन्होंने बताया कि उन लोगों को जो इनमें पूजा और अनुष्ठानों में लगे हैं उनकी बुद्धि में भेद मत डालो इस भाषा में बोल रखा है उन्होंने गीता में ये ये कि गीता इस में हाँ कि इस परिस्थिति में किसी के बुद्धि में भेद मत डालो क्योंकि वो आज जहां खड़ा है वो आपके कहने से विचलित हो जाएगा या आप अगर अपने कर्म से ऐसा बताओगे कि पूजा गलत है तीर्थ जाना मोटाता है ऐसा तो भी वो विचलित हो जाएगा लेकिन आज वो जिस पायदान पर खड़ा है उसको वहीं खड़ा रहने दो तो, उसका समय आएगा जब वो वापस आपके आपकी यहां इसमें सर्वोच्च कर्तव्य की बात करते हैं और परमार्थ की बात करते हैं तात्कालिक अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं हम तात्कालिक रूप से पूजा पाठ सबका महत्व है अभी अपने थोड़ी देर बाद ही बात करें कि तात्कालिक रूप से उसका अर्थवत्ता है लेकिन परमार्थ अर्थवत्ता नहीं आप पूजा पाठ करना जारी रखो संसार में आपको जो कुछ चाहिए उसके लिए भी आप करते रहो लेकिन आपके हृदय के अंदर अगर मोह है ज्यादा कल्पनाएं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और अपने उसको अनुष्ठान बनाते तो फिर हम वास्तविक पूजा से बटक जाएंगे यह उठा कहना पड़ता है? कि आरंभिक रूप से वहां से यात्रा शुरू करो वो बढ़ते बढ़ते इस बड़ा पूजा तक चले आओ परमेश्वर परमेश्वर तो सरल है हमने कठिन बना दिया परमेश्वर तो सरल है उसको एक फूल पत्ती भी नहीं चाहिए वो क्या अच्छा किसको चढ़ाओगे फूल भी वो खुद ही है चढ़ाने वाला भी खुद है और वो मूर्ति भी वो खुद है मंदिर भी वो खुद है तो किस पे क्या चढ़ाओगे और जो सारे संसार जिससे चमक रहा उसको क्या दीपक दिखाओगे और पर उसकी परिक्रमा कैसे करोगे जो जो कुछ है वही है तो फिर परिक्रमा करना संभव ही नहीं इसलिए परापूजा तो कहती है कि आपके अंदर ही मंदिर है उसी में देवता है वो देवता का नाम ही आपके अंतरात्मा है और उसी की आपको ध्यान करना है उसी से जप निकलेगा उसी का ध्यान करना है उसी को अंतिम सत्य जानना है और उसी में अंतिम सत्य की भावना करना है यही हमारे पूजा ध्यान और तीर्थ है हमारे और अंतिम रूप से एक तंत्र का श्लोक है पूजा के बारे में कि पूजा नाम विभिन्न से भावघस्यपि संगति अब यहाँ पूजा नाम यानी पूजा का स्वरूप क्या है विभिन्न से जो भिन्न भिन्न भाव औघ औघ का मतलब होता है।, है धारा है जो सरिताएं धाराएं होती छोटी छोटी नहरों के उनको औघ बोलते हैं संस्कृत में तो भाव की जो धाराएं हैं भिन्न भिन्न धाराएं हैं भाव की भिन्न भिन्न धारा कैसी एक प्रेम की धारा है एक संगीत की धारा है एक मोह की धारा है एक घृणा की धारा है हमारे भावनाओं के कई धाराएं हैं। हैं। हमारे संसार में हमको कितनी ही भावनाओं से हम तो उन समस्त धाराओं का भावना संगति है ना? उसका हम संगम कर दें समर्पित कर दें वही पूजा है पूजा में हम समर्पण करते हम प्रसाद समर्पण करते हैं फूल समर्पण करते हैं अर्घ्य समर्पण करते हैं तो ये अब हम अपने भावनाएं जितनी है हमारी क्रोध की भावना है प्रेम की भावना है मोह की भावना है उन समस्त भावनाओं को इसमें समर्पित कर दे स्वतंत्र विमलानंत भैरवीय चिदात्मना काहे में समर्पित करते हैं। जो स्वतंत्र है जो विमल है जो अनंत है वो भैरव चेतना जो स्वतंत्र है विमल है और अनंत है उस भैरव चेतना में उस भी चेतना में हम अपना स्व समर्पित कर तो उसी का नाम पूजा के पूजा नाम विभिन्न भावगत्यापी संगति मतलब भावना की जितनी हमारी धाराएं है भिन्न भिन्न वो प्रेम की धारा है घृणा की धारा है या जो भी हमारे जितनी भावनाएं हैं हमारे अंदर उन समस्त धाराओं को यानी कि हमारे जितने भी विषयों से संबंधित धाराएं हैं वो समस्त धाराओं को उस स्वतंत्र विमल और अनंत सागर में जो भैरव चेतना है उसमें समर्पित कर है तो इसी का नाम पूजा है तो वास्तविक पूजा क्या है वास्तविक जप क्या है वास्तविक ध्यान क्या है और हमारे वास्तविक कर्तव्य ये इन श्लोकों में हमको स्पष्ट समझे क्योंकि उन्होंने पहले तो बताया कि हमारे जीवन में अंतिम किसी भी एक धारणा से हमारा अंतिम लक्ष्य हो जाता है तो माँ प्रश्न किया <coughs> कि फिर ये पूजा क्या होगी ध्यान किसका होगा आप तो बताएं आपने नाम ही नहीं लिया पूजा का ध्यान का जब का तीर्थ का किसी चीज का ध्यान नहीं लिया तो उन्होंने बताया कि ये बाहे हैं सारे और हमको ये चीजें भीतर और वास्तविक पूजा क्या है वास्तविक ध्यान क्या है वास्तविक जप क्या है वो यहां पर समझ में आता तो आज नहीं